अब उग्र सर्वानिबाल उसे अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप्त के प्रभाव से दुष्पुण्य के चरित्र को जान लिया और उसे शाप देते हुए कहा अरे तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला है इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में ही डूबने से होगी और मरने के बाद तू दिगर काल तक पिशाच बना रहेगा यह शाप सुनकर दुष्पुण्य को बड़ा दुख हुआ तब वह उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया वहां बड़े जोर की वर्षा और आंधी चलने लगी दुष्पुण्य ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को ना सह सकने के कारण वह उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया फिर बड़ी भारी वर्षा हुई जल का महान प्रवाह हाथी के पेट में भी भर गया हाथी कशव उस महाप्रवाह में बहते-बहते समुद्र में चला गया दुष्पुन्ने उस जल में डूबकर सडभर में ही प्राणहीन हो गया मृत्यु के बाद उसे पिशाच की योनि मिली भूख प्यास से पीड़ित होकर वह भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ गहन वन में रहने लगा एक वन से दूसरे वन में दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वह क्रम से दंडकारण्य में आया वहां उसने उच्च स्वर से पुकार लगाई हे तपस्वी महात्माओ आप लोग बड़े कृपालु और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूं अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित करें पूर्व काल में पाटलिपुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पुण्य नामक वैश्य था उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या कर अब मैं पिशाच योनि को प्राप्त हुआ हूं भूख प्यास सहन करने की मुझ में शक्ति नहीं रह गई है अतः आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें तपोधनों जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊं वैसा प्रयत्न कीजिए पिशाच का यह वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने महर्षि अगस्त जी से कहा भगवन इस पिशाच के उद्धार का कोई उपाय बतलाईए तब अगस्त जी ने अपने प्रिय शिष्य सुतिकष्ण को बुलाकर कहा वत्स सुतिकष्ण तुम शीघ्र गंधमादन पर्वत पर चले जाओ वहां सब पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है महामते इस पिशाच के उद्धार के उद्देश्य से तुम उस तीर्थ में स्नान करो अगस्त्य जी के ऐसा कहने पर सुतिकष्ट जी गंधमादन पर्वत पर गए और अग्नि तीर्थ में जाकर पिशाच के लिए स्नान संकल्प करके वहां उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया फिर रामनाथ आदि तीर्थों का सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतिकष्ट जी अपने आश्रम पर लौट आए उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से वह पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह को प्राप्त हुआ और सुतीक्ष्ण अगस्त्य तथा अन्य तपोधनों को बार-बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चला गया चक्र तीर्थ शिव तीर्थ शंख तीर्थ और यमुना गंगा एवम गया तीर्थ की महिमा राजा जान श्रुति को ऋग्वेद के उपदेश से अम्भ भाव की प्राप्ति अग्नि तीर्थ में स्नान करके शुद्ध आत्मा पुरुष सब पापों को का नाश करने वाले चक्र तीर्थ की यात्रा करे जिस जिस कामना के उद्देश्य से मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करता है उस उसको वह प्राप्त कर लेता है पूर्व काल में कठोर नियमों का पालन करने वाले अहिरबुधन्न्य नामक तपस्वी महर्षि इस गंधमादन तीर्थ में सुदर्शन चक्र की उपासना करते थे वा तपस्या करते हुए मुनी को भयानक रूप धारी राक्षस सताते और उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे तब भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र ने आकर बाधा देने वाले उन समस्त राक्षसों को लीला पूर्वक मार डाला भक्त की प्रार्थना सेब है चक्र उसी तीर्थ में रहने लगा तभी से उसका नाम चक्र तीर्थ हो गया उस तीर्थ में स्नान करने पर सुदर्शन चक्र के प्रसाद से राक्षस और पिशाच आदि की पीड़ा कभी नहीं होती श्यामलापुर में हरि नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे वे एक दिन वन में गए वहां एक वनवासी व्याध मनोरंजन के लिए लक्ष्य भेदन कर रहा था हरिहर बाबा उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और वहां इस तीर्थ में स्नान करने पर उनके दोनों पैर जो के तो हो गए तब से यह पुण्य तीर्थ मुनि तीर्थ कहलाता था आगे चलकर चक्र के नाम से यह चक्र तीर्थ कहलाने लगा जिनके हाथ पैर या अन्य कोई अंग कट गए हो वे उस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथदायक इस चक्र तीर्थ का सेवन करें इस प्रकार यह चक्र तीर्थ का प्रभाव बतलाया गया है चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य शिव तीर्थ को जाए जहां स्नान करने से कोटि-कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं मा पापकों के संसर्ग से होने वाले पाप भी उसी क्षण दूर हो जाते हैं शिव तीर्थ महान दुखों और नरक के क्लेशों का निवारण करने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है शिव तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अपने पाप समुदाय की शांति के लिए शंख तीर्थ की यात्रा करें जिसमें स्नान करने मात्र से कृतघन पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर शंख नामक मुनि निवास करते थे वे एकाग्रचित एक हो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न रहते थे उन्होंने वहां स्नान करने के लिए उत्तम तीर्थ का निर्माण किया शंख से निर्मित होने के कारण उसे शंख तीर्थ कहते हैं उसमें स्नान करने से माता-पिता और गुरु सेद्रोह करने वाले पापी तथा अन्यकृत घन भी मुक्त हो जाते हैं इस कारण कृतघन मुन्यों को इस तीर्थ का अवश्य सेवन करना चाहिए जो माता-पिता का पालन नहीं करता है और गुरु दक्षिणा नहीं देता वैकृत घनता को प्राप्त होता है स्वहित चिता में जल मरना उसका प्रायश्चित है परंतु इस शंख तीर्थ में स्नान मात्र से ही उस कृतघंटा का भी प्रायश्चित हो जाता है शंक तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः यमुना गंगा और ग आदि तीर्थों की यात्रा करे ये तीनों तीर्थ मनुष्यों के महापाप को नाश करने वाला परम पवित्र है और समस्त लोकों में प्रसिद्ध है इनके द्वारा समस्त विघ्नों तथा रोग का निवारण हो जाता है ये तीर्थ अज्ञान का नाश और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं पूर्व काल में महाराज जान श्रुति ने इन्ही तीर्थों में स्नान करके द्विज श्रेष्ठ रैख ऋषि उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था महर्षि रैख वे पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते थे वे जन्म से ही पंगू थे अतः गंधमादन पर्वत पर जो जो तीर्थ है वे उन्हीं की यात्रा करते थे क्योंकि वे सब समीपवर्ती थे पैदल ना चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते थे इसीलिए गाड़ी वाले रैखवे के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई उन्होंने तपस्या से अपना शरीर सुखा डाला था उनके उस शरीर में खाज हो गई थी जिसे वे दिन रात खुजलाते रहते थे फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी एक दिन उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं यमुना गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं परंतु मैं तो जन्म से ही पंगु हूं अतः मेरे लिए वहां का स्नान दुर्लभ है गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती तब इस समय मैं क्या करूं इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए मां बुद्धिमान रेखवे ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया उन्होंने सोचा मेरा तप बल दूरदृष्य एवं ऐ सहाय है उसी के द्वारा मैं यहां उक्त तीर्थों का आह्वान करूंगा मन ही मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्ववाभिमुख बैठे मन इंद्रियों को संयम में रखकर तीन बार आचमन किया और एक क्षण तक ध्यान में लगे रहे उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना गंगा और पाप नाशिनी गया तीनों भूमि फोड़कर सहसा पाताल से प्रकट हुई और मानव शरीर धारण कर गाड़ी वाले रैक्व के समीप आ उन्हें प्रसन्न करते हुए प्रसन्नता पूर्वक बोली रैक्व तुम्हारा कल्याण हो इस ध्यान से निर्वत हो तुम्हारे मंत्र से आकृष्ट हो हम तीनों यह उपस्थित हुई हैं